ओम श्री परमात्मने नमः नम ऐत्रोपनिषद ऋग्वेदीय ऐत्रेय आरण्यक में दूसरे आरण्यक के चौथे पांचवे और छठे अध्यायों को ऐत्रेय उपनिषद के नाम से कहा गया है इन तीन अध्यायों में ब्रह्म विद्या की प्रधानता है इस कारण इन्हीं को उपनिषद माना है शांति पाठ ओ वा मे मन से प्रतिष्ठिता मनो मेवाचिप्रतिता दे द आड़ी स्थ्रुत मे माँ प्रहांसा मृत वधिष सत्य वह तमत तद्भक्ता अवतुं अवतु वक्ता अवतु भक्ता ओं शाति शाति शाति हे ओ हे सच्चिदनंदस्व परमात्म मेरी इंद्रिय मन में स्थित हो जाए मेरा मन वाक इंद्रिय में स्थित हो जाए हे प्रकाश प्रकाशस्वरूप परमेश्वर मेरे लिए तू प्रकट हो हे मन और वाणी तुम दोनों मेरे लिए वेद विषय ज्ञान को लाने वाले बनो मेरा सुना हुआ ज्ञान मुझे न छोड़े इस अध्ययन के द्वारा मैं दिन और रात्रियों को एक कर दूँ मैं श्रेष्ठ शब्दों को ही बोलूँगा सत्य ही बोला करूँगा वह ब्रह्म मेरी रक्षा करे वह ब्रह्म आचार्य की रक्षा करे रक्षा करे मेरी और रक्षा करे मेरे आचार्य की रक्षा करे मेरे आचार्य की भगवान शांति स्वरूप है शांति स्वरूप है शांति स्वरूप है, शांतिश्वरूद है। प्रथम अध्याय प्रथम खंड ओम आत्मा इदमेक्रसीत नान्य किंचन मिशत स ईक्षत लोकांड सृजाते ओम इस परमात्मा के नाम का उच्चारण करके उपनिषद का आरंभ करते हैं यह जगत प्रकट होने से पहले एक मात्र परमात्मा ही था उसके सिवा दूसरा कोई भी चेष्टा करने वाला नहीं था उस परम पुरुष परमात्मा ने मैं निश्चय ही लोकों की रचना करूं, इस प्रकार विचार किया स इमान लोकान् असृजत अम्भो मलिर्मरमापोम परेण दिवम दौ प्रतिष्ठातरिक्षमचया पृथ्वी मरोया अधस्ता आपह उसने जो लोग तथा उसके ऊपर के लोग मरीचि अंतरिक्ष मर मरमर्त्यलोक और जल पृथ्वी के नीचे के लोग इन सब लोकों की रचना की जो लोग स्वर्गलोक से ऊपर के लोग तथा उनका आधारभूत दीवलोक भी वे सब अम्भ के नाम से कहे गए हैं अंतरिक्ष लोग भुरोक ही मरीची है तथा यह पृथ्वी ही मरमृत्युलोक के नाम से कही गई है और जो पृथ्वी के नीचे भीतरी भाग में स्थूल पाताल आदि लोक है वे जल के नाम से कहे गए हैं स ईक्षते मे नुलोका लोकपाला नुसृा शोभ्यव पुरुषयत उसने फिर विचार किया ये तो हुए लोग अब लोकपालों की भी रचना मुझे अवश्य करनी चाहिए यह विचार करके उसने जल से ही पुरुष को निकालकर उसे मूर्तिमान बनाया तम तस्याभितप्तस्य तम्यतप्त मुखाद्वाग्वाचोग्निर्नासिके यथाड मुखाद्वागवाचो निर्नाशि निर्भिधेतायु अक्षिणी निर्भता चक्षुच्च आदिकर्ण निर्भिता कर्णाभ्यां श्रोत्रादी संग निर्भि तचो लोमा लोमभ्य ओषधि वनस्पत हृदय निर्भित हृदियान्वो बनसम नाभन निर्भीत नाभ्या अपालोपा भृत शेष्णम निर्भिद्यत शिस्तो शिस्नाद्रेतोरे तथा परमात्मा ने उस हिरण्य गर्भरूप पुरुष को लक्ष्य करके संकल्प रूप तप किया उस तप से तपे हुए हिरण्यगर्भ के शरीर से पहले अंडे की तरह फूटकर मुख छिद्र प्रकट हुआ मुख से वाक इंद्रिय और वाक इंद्रिय से अग्नि देवता प्रकट हुआ फिर नासिका के दोनों छिद्र प्रकट हुए नासिका छिद्रों में से प्राण उत्पन्न हुआ और प्राण से वायु देवता उत्पन्न हुआ फिर दोनों आँखों के छिद्र प्रकट हुए आँखों के छिद्रों में से नेत्र इंद्रिय प्रकट हुई और नेत्र इंद्रिय से सूर्य प्रकट हुआ फिर दोनों कानों के छिद्र प्रकट हुए कानों से श्रोतृत्रि इंद्रिय प्रकट हुई और इंद्रिय से दिशाएँ प्रकट हुई फिर त्वचा प्रकट हुई त्वचा से रोम उत्पन्न हुए और रोम से औषधि और वनस्पतियाँ प्रकट हुई फिर हृदय प्रकट हुआ हृदय से मन का आविर्भाव हुआ और मन से चंद्रमा उत्पन्न हुआ फिर नाभि प्रकट हुई नाभि से अपान वायु प्रकट हुआ और अपान वायु से मृत्यु देवता उत्पन्न हुआ फिर लिंग प्रकट हुआ लिंग से रेत वीर और वीर से जल उत्पन्न हुआ प्रथम खंड समाप्त